जग जाहिर है कि विक्रांत पहाड़ कोडवर्ड से बिल्कुल नहीं घबराता है बल्कि उसे पहाड़ कोडवर्ड के मिलने से खुशी ही होती है उसे परेशान कर रहा था तो ये पृथ्वी कोडवर्ड लगातार दूसरे दिन उसे पृथ्वी कोडवर्ड दिया गया था जब विक्रांत को इस कोडवर्ड के बारे में पता लगा तो फिर वो डर से घबरा उठा उसे एक बार के लिए कुछ सूझ ही नहीं रहा था समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे लगातार दो दिन से पृथ्वी कोडवर्ड क्यों दिया जा रहा है पृथ्वी कोडवर्ड का मतलब ही यही है कि कुछ बड़ा होने वाला है लेकिन इस वक्त विक्रांत को ये नहीं समझ आ रहा था कि अब ऐसा क्या होने वाला है इस वक्त विक्रांत इतने बड़े मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए काम कर रहा था ऐसे में विक्रांत को इस कोडवर्ड ने और ज्यादा डरा दिया था आज की पूरी रात इस केस को सोल्व करने और मेंटल हॉस्पिटल की चोर उस लड़की यानी की रूही के साथ डील करने में ही निकल चुकी थी विक्रांत इस वक्त काफी थका हुआ फील कर रहा था उसे नींद भी बहुत जोर की आ रही थी अच्छी बात यह थी कि जब से विक्रांत को स्पेशल टीम का टीम लीडर बनाया गया है तब से उसका काम थोड़ा आसान हो चुका था अब उसे किसी भी केस पर काम करते हुए फील्ड में जाकर रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी अब उसे सिर्फ ऑफिस में बैठकर ऑर्डर पास करना होता है और बाकी के इन्वेस्टिगेटर्स उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं ऐसे में अपने जूनियर्स को टास्क देने के बाद विक्रांत फ्री होता है और अब चाहे तो वो आराम भी कर सकता है लेकिन फिर भी पृथ्वी कोडवर्ड ने तो विक्रांत को हिलाकर रख दिया था उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था इस कोर्डबर्ड ने विक्रांत को इतना चिंता में डाल दिया था कि नींद तो दूर की बात है उससे तो शांति से बैठा भी नहीं जा रहा था ऐसे में समय का इस्तेमाल करने के लिए वो अपनी कुर्सी से उठकर ऑफिस में लगे प्रोजेक्टर स्क्रीन की तरफ देखने लगा स्क्रीन पर छपी हुई इंफॉर्मेशन को देखकर उसके दिमाग में एक बार फिर से यह पूरा मर्डर केस घूम उठा उसके ऑफिस में लगा स्क्रीन बोर्ड कोई नॉर्मल प्रोजेक्टर बोर्ड नहीं था ये पूरा टच स्क्रीन था और इसमें कई सारे फंक्शन थे विक्रांत ने आज से पहले इस तरह के स्क्रीन बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया था वो तो नॉर्मल व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करता था जिस पर वो मार्कर से लिखकर केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नोट करता था विक्रांत को उसी की आदत लगी हुई थी वो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले बोर्ड को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था जब व्हाइट बोर्ड पर सारी इन्फॉर्मेशन वो खुद अपने हाथ से लिखता था तब वो उस पर ज्यादा कंसरट्रेट कर पाता था ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले बोर्ड को इस्तेमाल करने में वो काफी असहज हो रहा था हालांकि फिर भी वो इस बोर्ड को बड़े ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा था बोर्ड के बीचोंबीच बीच फार्मा वाले मर्डर केस के कतल प्रोफेसर खुराना का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में और लाल रंग में लिखा हुआ था अब तक लगभग ये केस सोल्व हो चुका था सारी सिचुएशन सामने आ चुकी थी एक तरह से यह साबित हो चुका था कि मेडिकोर फार्मा के एम्प्लाई को मारने का काम मेडिकोर के ही एक्स एम्प्लॉय प्रोफेसर खुराना ही कर रहे थे इस वक्त खुराना को जल्द, से जल्द अरेस्ट करने में लगी हुई है जाहिर है बहुत जल्द ही प्रोफेसर खुराना सलाखों के पीछे होंगे और ये खतरनाक मर्डर केस सोल्व हो चुका रहेगा लेकिन इन सब के बावजूद विक्रांत को कुछ चीजें परेशान कर रही थी उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे अभी भी इस केस से जुड़े कुछ राज बाहर नहीं आ सके हैं, जैसे अभी भी बहुत सारी बातें हैं जिनका सामने आना जरूरी है बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है विक्रांत एकदम शांत होकर बोर्ड पर लिखे प्रोफेसर खुराना के नाम को देखता रहा उसके मन में जो पहला सवाल था वो ये था कि चलो मान लिया कि प्रोफेसर खुराना ने ये मर्डर किया है उन्होंने तीन तीन लोगों का खून किया है और उन्होंने ये खून अपना बदला पूरा करने के लिए किया है लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये सब क्यों हुआ मतलब कि प्रोफेसर खुराना को क्यों फ्रेम मामले तो में फंसा कर कंपनी से बाहर कर दिया गया और दूसरी बात प्रोफेसर खुराना मेडिकोर के काफी सीनियर एम्प्लाई थे रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम में सभी उनके जूनियर थे जाहिर है कि कई सालों तक साथ काम करने के बाद उन लोगों के बीच अच्छा रिलेशन भी बन गया रहा होगा तो फिर उन्होंने प्रोफेसर खुराना को झूठे केस में क्यों फंसाया ऐसा भी नहीं था कि मेडिसिन मार्केट में आने के बाद उसका पूरा सिर्फ खुराना को ही मिलने वाला था दवा के रिसर्च का क्रेडिट तो सबको मिलता और सबको रिवॉर्ड वगैरह भी मिलते तो फिर अकेले प्रोफेसर खुराना को टारगेट क्यों किया गया और जिस तरह से प्रोफेसर खुराना को टारगेट करके उन्हें कंपनी से बाहर किया गया वो सब सिर्फ उनके जूनियर का काम नहीं था जरूर इस कंपनी के कोई और अधिकारी भी शामिल रहे होंगे हो सकता है कि प्रोफेसर खुराना की किसी के साथ पहले ही कुछ अनबन रही हो और उसने दुश्मनी निकालने के लिए उन्हें टारगेट किया हो इसके बाद दूसरा सवाल विक्रांत के दिमाग में आ रहा था कि भले ही प्रोफेसर खुराना साइंटिस्ट थे और उनका दिमाग बहुत तेज था फिर भी तीन दिन के भीतर तीन लोगों का मर्डर करना वो भी अकेले दम पर कत पॉसिबल नहीं था पहले मेडिकोर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को धमकाना फिर उनसे पैसे मंगवाना पैसों में आग लगवाना और फिर डेली एक एक मर्डर करना ये सब इतनी जल्दी जल्दी और प्रॉपरली करना किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है जरूर प्रोफेसर खुराना के साथ इस मर्डर केस में कोई और भी जुड़ा हुआ है जो कि उनकी पूरी मदद कर रहा था बिना किसी की मदद के ये सब करना पॉसिबल ही नहीं है लेकिन दूसरा आदमी कौन हो सकता है कौन है जो प्रोफेसर खुराना की मदद कर रहा था जब विक्रांत ये सब सोच रहा था तभी उसे प्रोफेसर खुराना की और इन्फॉर्मेशन मिली ये इंफॉर्मेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मेंबर से मिली थी उन्होंने बताया कि प्रोफेसर खुराना जब यहाँ काम करते थे तो वो काफी एरोगेंट थे। किसी से भी वो अच्छे से बात नहीं करते थे अक्सर अपने जूनियर एम्प्लाईज को वो फटकारते रहते थे यहाँ तक कि कई बार तो कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स के साथ भी उनकी बहस हो चुकी थी कहने का मतलब कंपनी के भीतर किसी के साथ भी उनका रिलेशन अच्छा नहीं था सबके साथ वो लड़ते झगड़ते रहते थे वो कंपनी के काफी सीनियर अधिकारी थे ऐसे में सब उनसे काफी डर कर रहते थे क्योंकि वो मेडिको फार्मा के रिसर्च टीम के बैकबोन थे ऐसे में कोई भी उनसे उलझने की कोशिश नहीं करता था और इस बात का प्रोफेसर खुराना बहुत ज्यादा फायदा उठाते थे जैसा करना होता था वैसे ही करते थे कभी किसी की बात या सलाह नहीं मानते थे कई बार तो काफी बड़े बड़े डिसीजन भी बिना किसी सीनियर अधिकारी की सलाह के ही ले लिया करते थे सोलन के सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर लोकेश चौधरी ने जब मेडिकोर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लोगों से प्रोफेसर खुराना को फ्रेम किए जाने की बात पूछी तो पता चला कि उनमें से अधिकतर तो इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी उन्हें तो बस इतना ही पता था कि वाकई में प्रोफेसर खुराना ने कंपनी की नई मेडिसिन के फार्मूले को दूसरी कंपनी को बेच दिया था और इसी वजह से उन्हें कंपनी से बाहर कर दिया गया था उधर दूसरी टीम जो कि प्रोफेसर खुराना को अरेस्ट करने में लगी हुई थी उन लोगों को अभी तक कोई सफलता नहीं मिल सकी थी उन्हें प्रोफेसर खुराना के बारे में कुछ भी पता नहीं लग सका था इन लोगों ने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा था लेकिन प्रोफेसर का कुछ पता नहीं चल रहा था प्रोफेसर खुराना का पर्सनल नंबर बैंक अकाउंट क्रेडिट कार्ड सब कुछ ब्लॉक पड़ा था कहीं से कोई ट्रेस नहीं जाहिर है कि जो आदमी तीन तीन मर्डर कर चुका था उसे पकड़ना इतना आसान थोड़ी ना है लेकिन पुलिस लगातार उन्हें ढूंढने में लगी हुई थी इस मर्डर केस के कतिल का पता लगने के बाद पुलिस को लग रहा था कि अब प्रोफेसर खुराना किसी और का मर्डर नहीं कर पाएंगे लेकिन शायद पुलिस ने उसे अंडरएस्टिमेट कर लिया था पुलिस ने मेडिकोर फार्मा के रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करने वाले सभी एम्प्लाईज को पुलिस ब्रांच पर बुलवा लिया था ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके लेकिन रिसर्च डेवलपमेंट में से एक आदमी का पता नहीं चल रहा था उसका नाम था विशाल रस्तोगी प्रोफेसर खुराना को कंपनी से बाहर किए जाने के बाद विशाल रस्तोगी को ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का चीफ बनाया गया था उसके गायब होने के बाद से एक बार फिर से सोलन पुलिस ब्रांच में हड़कंप मच चुका था पुलिस जितनी शिद्दत से प्रोफेसर खुराना को ढूंढने में लगी हुई थी उतनी ही जोर से मेडिकोर के रिसर्च डिपार्टमेंट के वर्तमान चीफ मिस्टर विशाल रस्तोगी को ढूंढने में लगी हुई थी लेकिन पुलिस को अभी तक इसमें कोई सफलता मिलती नहीं दिख रही थी अगले दिन सुबह दस बजे के करीब मेडिकोर के रिसर्च डिपार्टमेंट के चीफ मिस्टर विशाल रस्तोगी की लाश उनकी ही कार से बरामद हुई एक बार फिर से पूरे शहर में सनसनी फैल चुकी थी